समुपस्थित धर्मप्रेमी सज्जनों कठोपनिषद की छठी गल्ली का प्रकरण चल रहा है तो सर्वव्यापक और इंद्रियों से रहित परमात्मा का दर्शन तो होगा ज्ञान तो होगा लेकिन किस प्रकार से होगा और किनको अमृतत्व की प्राप्ति होगी उसे नवे श्लोक के अंदर कहा गया यमाचार्य नचिकेता को कहते हैं न संदृशे तिठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्य कश्चन कश्चन ऐनम हृदा मनीषा मनसा भीक्लिप्ता एतत् विदु अमृतास्ते यह विदु जो यह जानते हैं जो इस प्रकार से जानते हैं ते अमृता भवंती वे अमृत हो जाते हैं अमर हो जाते हैं अमृतत्व को मुक्ति को पा लेते हैं परमात्मा को पा लेते हैं क्या जान लेते हैं इसको पहली पंक्ति में कहा कि वो परमात्मा न संदृशे तिष्ठी रूपम अस्य, अस्य इस परमात्मा का रूपम स्वरूप संदृश्य न तिष्ठती देखने योग्य नहीं है संदृश्य का मतलब होता है द्रष्टुम यह शब्द प्राचीन साहित्य में इसी रूप में प्रयोग होता है और इसकी व्याख्या के लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया दृश्य विखेच एक प्रत्य होता है उसके अर्थ में यहां पर निपातन करके दृशे शब्द बनाया और उसी के आगे सम दृशे सम और प्रयोग किया गया तो परमात्मा का स्वरूप देखने के लिए न तिष्ठती ठहरता नहीं है सामने रहता नहीं है परमात्मा का जो भी रूप है जो भी स्वरूप है वो हमारे सामने नहीं रहता सहजता से जो चीज हमको सामने उपलब्ध हो जाती है उस तरह का नहीं रहता पिछले श्लोक में कहा गया था कि वो सर्वव्यापक है तो सर्वव्यापक है तो हमारे सामने भी है और हमको सहजता से उपलब्ध हो जाएगा यह भावना हमारे मन में आ सकती है तो कहा कि परमात्मा का स्वरूप संदृशे न तिष्ठति हमारे सामने देखने के लिए नहीं रहता है उसके लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है और परमात्मा का रूप आंखों से नहीं देखा जा सकता उसको आगे कहते हैं न चक्षुषा पश्यति कश्चन ऐनम कश्चन एनम कोई भी व्यक्ति संसार का कोई भी व्यक्ति हो चाहे योगी हो चाहे सांसारिक व्यक्ति हो कोई भी एनम इस परमात्मा को न चक्षुषा पश्यति आंखों से नहीं देखता है आंखों से नहीं देख सकता है श्लोक की पंक्ति के अंत में निर्देश यह है कि जो ऐसा जानते हैं वो अमृत हो जाते हैं अमर तत्व को पा लेते हैं मुक्ति को पा लेते हैं कौन से लोग यह पहली पंक्ति में बताया जाता है कि परमात्मा का स्वरूप हमारे सामने इस रूप में प्रकट नहीं रहता और इसको ना कोई आंखों से देख सकता है ना कोई आंखों से देखता है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए यह ज्ञान हमारे को होना आवश्यक है कि परमात्मा आंखों से दिखाई नहीं देता और यहां जो चक्षु शब्द प्रयोग किया गया यह सभी ज्ञान इंद्रियों का प्रतीक है उपलक्षण तो के रूप में है कि परमात्मा जैसे आंखों से नहीं देखा जा सकता ऐसे कानों से भी नहीं सुना जा सकता ना नासिका से उसको सूंघा जा सकता है ना जि से चखा जा सकता है ना त्वचा से उसको छुआ जा सकता है तो चक्षु शब्द तो प्रतीक के रूप में है परमात्मा किसी भी ज्ञानेन्द्रिय से पांच ज्ञानेन्द्रियों में से किसी भी इंद्रिय से नहीं देखा जा सकता नहीं जाना जा सकता तो यदि हमें मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो यह बोध मन में निश्चित रूप से बनाना चाहिए कि परमात्मा का ज्ञान चक्षु आदि ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो सकता महसी दयानंद ने इस बिंदु को बहुत जोर देकर के समाज के सामने रखा महर्षि की यह मान्यता थी उनका बार बार कथन रहा है कि ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने जो बात कही उसी को मैं कह रहा हूं वेदों के अनुकूल जो बात है उसी को मैं कह रहा हूं कोई नई बात नहीं कह रहा, और नहीं बात कह रहा है जो व्यक्ति ये जानता है कि परमात्मा से नहीं देखा जा सकता एक उपाय बताया गया एक दोष से बचाने का प्रयास किया है, और आज भी उत्तम है कि लोगों की एक प्रकृति नहीं होगी कि अपने स्वभावशा लौकिक वस्तुओं के प्रत्यक्ष की तरह परमात्मा को भी इन्हीं ज्ञानंदियों तो से जुड़ने का प्रयास करते रहे और आज की दुनिया में बहुत बड़ा वर्ग है जो चक्षुओं से दिखने वाली वस्तु को परमात्मा मानता है अपने को सचिव समझता है तो शुक्र में उसी स्वरूप को, को जान करके समझ लेता है कि मैंने मेरे को परमात्मा ने दर्शन दिए और मुझे परमात्मा का साक्षात्कार तो इसी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुक्ति को नहीं पा सकता संभव ही नहीं है और क्योंकि परमात्मा को जनित्रियों से जाना की बात है जिनके मन में है ये मुक्ति तक में बाधा पैदा कर देती है जीवन के चरम लक्ष्य में बाधा पैदा कर देती है इसीलिए महषि ने इतना जोर देकर के इस बात का स्थल किया कि परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखते हुए उनको तो से कोई भी अगर आप साकार रूप में मार गए तो लक्ष्य के लिए धर्म में प्रवृत्त हो रहे थे वो लक्ष्य ही आपका नहीं मिल पाएगा व्यर्थ हो जाएगा उनके इसकी भावना से प्रतीक रास्ता दिखाने के लिए नए किए और जोर से बात का दिखाई तो क्या जो व्यक्ति ये मान लेता है कि परमात्मा का दर्शन नेत्रों से नहीं होता जन से नहीं होता वो मुक्ति को पाल ले जाए कहीं महापक्ष मुक्ति छोड़ जाए यहाँ जाए तो उस पक्ष को भी दे जाए क्योंकि तो समाज में ये स्थिति बनती जा है व्यक्ति समझ लेता है कि प्रतिमा है वो भगवान नहीं है मित्रों के परमात्मा को नहीं देखा जा सकता और इसी में अपने को धन्य समझ लेता है एक सुन लिया और करके मान लिया इतने मास को धन्य समझता है हम करते हैं कैसे भी हैं सबसे भी प्रस्तुत करते हैं कि जो बुद्धि को भगवान परमात्मा मान रहा है साकार मान रहा श्रद्धा वाला भी है उसमें श्रद्धा तो नहीं की तो जा रही है परमात्मा के प्रति रोज दुखी समय तक उठेगा निभाएगा खोएगा पवित्र करके कुछ बैठेगा कुछ विकास में करेगा सांसारिक विषयों से अपो कटाएगा बड़ी समस्या करेगा बड़ी श्रद्धा भाव से करेगा और जो परमात्मा को तो निराकार मान चुके हैं वो इस तरह की श्रद्धा और इस तरह से क्या परमात्मा की उपासना कर रहे उनमें यह अभाव देखा जाता है इस तरह की बात उसमें भी जमा नवाचार्य के सामने भी रही होगी कम या यादारिक रूप में इसमें उन्होंने अगली अग्निपं में कहा मनीषा मनता सुखता परमात्मा नेत्रों से नहीं देखा जाता यह ठीक है यह जानने वाला मुक्ति को पाएगा लेकिन कैसा व्यक्ति जो हृदा अभिकीर्थता तो हृदय के द्वारा समर्थ हो गया है अभिकीर्ता यानी चारों ओर से अच्छी तरह से समर्थ हो गया है किससे हृदा हृदय के द्वारा हृदय भी भक्ति के द्वारा जिसने अपने को समर्थि बना लिया भक्ति से युक्त बना लिया है परमात्मा के प्रतिष्ठा की जो कोषिका है ये सामर्थ्य किसी आ गई है व्यक्ति जब को पाड़ेगा तो पहला कहा हृदय दूसरा कहा मनीषा मनीषा का शास्त्र जान लेंगे मनुषया मनीषा के द्वारा मनीषया अत कृत्या जो मनीषा के द्वारा समाप्त हो चुका है मनीषा क्या है मनीषा का मशा है तज्ञन मन का ईशा मनीषा यानंदाषी में हर जब समीक्षा शब्द का प्रयोग प्रश्या के रूप में किया बुद्धि का प्रतीक हम तथा से युक्त होकर के जता हृदया हृदय से युक्त होकर के हम ये विचार कर रहे हैं इसके साथ साथ मनीषा प्रश्न के बारे में विचार होना चाहिए केवल हृदय से केवल भावना से हम परमात्मा को जाने इतना मात्र ब्रह्माचार्य को स्वीकार नहीं और इतने मात्र से केवल श्रद्धा रखते हुए वो ईश्वर को पा नहीं सकता इसलिए सारा मनीषा मनीषा बुद्धि के द्वारा प्रचार के द्वारा भी वो समान होना चाहिए और बुद्धि के द्वारा क्या समर्थता आती है बुद्धि हमें निश्चय कराती है तो जिसको पूरा निश्चय हो जाए परमात्मा के अस्तित्व का परमात्मा के स्वरूप का श्रद्धा भी हो हृदय भी हो और साथ में मनीषा भी हो बुद्धि भी हो पूरे निश्चय के साथ में भी इस बात को जानता हूं कि परमात्मा ने नहीं देखा जा सकता मन के अंदर सत्य की स्थिति बहुत लंबे समय तक रहती है रह सकती है अपनी समझ से बहुत सोच लिया की परमात्मा नेत्रों से नहीं देखा जा सकता लेकिन क्योंकि सारी दुनिया अधिकांश दुनिया परमात्मा को तो रूपमान मान के चल रही है साधना कर रही है धर्म के मार्ग पर चल रही है तो कहीं ना कहीं तो व्यक्ति कमजोर पड़ता है तो सोचता है कि बहुत कम व्यक्ति तो परमात्मा को तो निराकार मानते हैं तो और अधिकांश व्यक्ति तो परमात्मा को तो साकार तो मानते हैं और ये अच्छे पढ़े लिखे अच्छे जनवान अच्छे बलवान बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इसको साकार मानते हैं। तो अपने को एकाकी या अल्पसंख्या वाला समझते हुए व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है और जो निश्चय उसने किया था जो ज्ञान किया था वो निश्चय रूप से कमजोर हो जाता है वो भले ही कहता नहीं कि परमात्मा निराशा रहे लेकिन मन में उसका निश्चय कहीं ना कहीं गहराई में कमजोर हो सकता है क्योंकि चारों ओर परिस्थिति ऐसी और परिस्थिति से व्यक्ति जब तक प्रेरणा और प्रभावित होता हीचार्य कह रहे कि श्रद्धा गुरु और परमात्मा को आप स्वीकार करेंगे श्रद्धा से हृदय से आप समर्थ होंगे उसके साथ साथ मनीषा अभी श्रद्धा नो सज्ञा के द्वारा ही आपको अपने को समर्थ बनाना होगा आपका निश्चय पूरा समर्थवर्ण होना चाहिए और बुद्धि के द्वारा निश्चय कैसा हो उसके लिए शब्द कहा मनसा मनन पूर्वक ये निश्चय होना चाहिए किसी के कहने से भी हमारा निश्चय हो सकता है परमात्मा निराकार है किसी के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं शास्त्र के वचन से हम श्रद्धा रखते हैं उसको स्वीकार करते हैं और इतने मात्र से हमें निश्चय कर रखते निश्चय कहोग तो तो हम अपने आप में निश्चित है कि परमात्मा तो निराकार है लेकिन हमने पक्ष प्रतिपक्ष की विचारणा करके को करके मनन करके निश्चय नहीं किया तो भी परमात्मा तो को हमृत शब्द को हम नहीं पा सकते इसलिए एक शब्द और जुड़ा मन शब्द मनन के द्वारा जब हम अपने समर्थ है अच्छी प्रकार से मनन करके करके करके जब हम निश्चय पर पहुंचेंगे तब इस स्थिति वाला व्यक्ति तो तीन शर्तें बता दी हृदय मनीषा मनसा अभिक्लिप्त है हृदय के द्वारा प्रज्ञा के द्वारा और मनन के द्वारा जो समर्थ हो चुका है ऐसा व्यक्ति जब ये मानता है कि अस्य रूपम न संदृशित्रिष्ठी परमात्मा का रूप देखने के लिए सामने नहीं है और न कश्य न कश्चन ना एनम चक्षुषा पश्यति ऐसा व्यक्ति इन तीनों गुणों से युक्त व्यक्ति जब ये कहता है जानता है कि इसको कोई भी चक्षु से नहीं जान सकता तो यह एतद विदु ये एतद विदु ऐसे जो व्यक्ति जानते हैं इस प्रकार से इस विधि से जो व्यक्ति जानते हैं वे व्यक्ति अमृता भवंती वे अमृत हो जाते हैं अमर को प्राप्त कर लेते हैं छोटी छोटी बातें समाज की परिस्थिति को देख करके हमें व्यर्थ लगने लगती हैं महर्षि के द्वारा बताई गई एक बात अथवा जिसको उन्होंने इतना बड़ा बना के इतना महत्वपूर्ण बनाकर के प्रस्तुत किया यदि महर्षि इस बात को बहुत महत्वपूर्ण न मानते तो इतने जोर शोर से प्रस्तुत नहीं करते इस बात को वो भारत की और मानव समाज की हानि का कारण नहीं मानते तो इतने जोर शोर से प्रस्तुत नहीं करते उन्हें इस बात का पक्का ज्ञान था इन तीनों रूपों में श्रद्धापूर्वक भी पूरे निश्चय के साथ भी और मनन पूर्वक भी तीनों तरह से जिस प्रकार से यमाचार्य कह रहे हैं उनको पूरा निश्चय था और इस गलत मिथ्याधारणा के आधार पर वो मानव मात्र की हानि प्रबल हानि विनाश देख रहे थे इसलिए उन्होंने इतना जोर दे बात कही और आज हम अगर इसको बहुत सामान्य रूप से ले लें कि ठीक है हम वैदिक विचारधारा को भी मानते रहें और इधर मूर्ति पूजा भी करते रहे परमात्मा को साकार भी मानते रहे क्या फर्क पड़ता है श्रद्धा तो वहां भी है पूजा तो भगवान की ही कर रहे हैं लेकिन चूंकि हम श्रद्धा से युक्त तो हो जाते हैं लेकिन रज्जा से मनीषा से युक्त नहीं हो पाते और चिंतन पूर्वक मनन पूर्वक श्रद्धा से युक्त नहीं हो पाते तो उस प्रकार की श्रद्धा भी हमको मुक्ति नहीं दिला सकती और ये बात केवल कठोपनिषद में यमाचार्य द्वारा ही नहीं कही गई ये तो हमारे वेद मंत्रों के अंदर अन्य दर्शनों के अंदर जगह जगह ये बात कही गई है तो यदि हमें ईश्वर को पाना है अमृतत्व को पाना है और दूसरों को भी अमृतत्व की प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास करवाना है उनको सहायता करनी है तो ये प्रतिपादन हमें अवश्य करना ही होगा कि हम परमात्मा के सत्य स्वरूप को जाने परमात्मा साकार नहीं है इस बात को प्रस्तुत करें और छोटी मोटी चीजों से कि आंख से देख लिया और परमात्मा का दर्शन हो गया इसी में व्यक्ति जो कृतकृतता क्रित समझ रहे हैं उनको समझाएं कि ये परमात्मा का दर्शन नहीं है हमारे स्वयं के लिए भी और अन्यों के लिए भी ये प्रस्तुति आवश्यक है और ऐसा करके हम उनकी किसी श्रद्धा को भावना को ठेस पहुंचा रहे हों और अपने मन में ग्लानी पैदा कर लें हम उनकी श्रद्धा को नष्ट कर रहे हैं उनकी हानि कर रहे हैं ऐसा विचार मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए हम उनके हित के लिए उनके कल्याण के लिए यह कार्य कर रहे हैं उनको किसी धर्म से हटा नहीं रहे हैं और दूसरों को बताएं ना बताएं हम कम से कम अपने मन में तो ये निश्चय रखें कि परमात्मा निराकार है और इतने ही मात्र से संतुष्ट ना हो जाए हृदयपूर्वक परमात्मा को स्वीकार करें निश्चय से परमात्मा को स्वीकार करें और मनन पूर्वक परमात्मा को स्वीकार करें मनन के लिए चिंतन के लिए हमें स्वाध्याय करना होगा अध्ययन करना होगा उसमें भी हम श्रम लगाएं